आज तीस जनवरी 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहृकाश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है आज भाई कुशाग्र एक बहुत यंग व्यक्ति हैं आज पहली बार यहाँ आए और मैं आपका स्वागत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ध्यान से जो बातें यहाँ कही जाती हैं उनको चिंतन मनन करें ताकि आपके पास जो सबसे बड़ा धन है वो आपकी उम्र का है तो उसका उपयोग आध्यात्मिक क्षेत्र में अच्छी करें और हमारे आश्रम की निश्चित रूप से रुचि युवा लोगों में अधिक होती है क्योंकि उनमें संभावनाएं बहुत छिपी होती हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको जो भी पारिभाषिक शब्द बीच बीच में आते हैं जैसे जोशी जी की भी एक भावना थी कि अभी पारिभाषिक शब्द ठीक से समझ में नहीं आते स्वाभाविक है तो उनको समय समय पर अपन उन पारिभाषिक शब्दों को व्याख्यात करते चलेंगे ताकि बात जो यहां पे होती है उसको समझने में ज्यादा कठिनाई नहीं हो आज का जो अपन ने जो विषय रखा है क्योंकि हम स्पंद शास्त्र के बाद में प्रतिविज्ञा शास्त्र को भी पूरा पढ़ चुके हैं। पिछली बार जहां तक मुझे स्मरण हमने अंतिम श्लोकों को भी पूरी तरह से दो बार पढ़ लिया था तो इस तरह अब समय है कि हम उस चक्रों को फिर नए सिरे से शुरू करें जहां से हमने इस आश्रम में चार साल पहले शुरू किया था चार साल पहले जब इस आश्रम में कार्यक्रम शुरू हुआ था तो 2010 के जनवरी का आखिरी गुरुवार था आज 2014 के जनवरी का आखिरी गुरुवार है इस तरह आश्रम के कार्यक्रम को निश्चित रूप से पूरे पूरे चार साल हो गए उस समय भी जनवरी के आखिरी गुरुवार से यह या आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई थी हाँ सही हो, सही हो की बात है कि 9 जनवरी और 10 जनवरी इस दौरान यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था आश्रम के उद्घाटन का 10 जनवरी की प्रातः गुरुदेव ने यहाँ के दीप प्रज्वलन किया था और उसके बाद हम लोगों ने आश्रम में जो एक मीटिंग रखी थी सामान्य जनों की और उसमें तय किया गया था कि हम गुरुवार गुरुवार को कार्यक्रम करेंगे खैर वो अलग मुद्दा है कि उस मीटिंग में काफ़ी लोग आए थे लेकिन तदंतर अद्वैत में रुचि रखने वालों की संख्या निश्चित रूप से कमी होती है तो कमी लोग आते रहे हैं लेकिन उस सब के बावजूद जो भी आए उन लोगों ने अपने हृदय से इस आश्रम को मोहब्बत प्यार दिया है और उन सब हम हमेशा ही स्वागत करते रहेंगे जो यहाँ आएंगे और आज योग संयोग से, से वही जनवरी का आखिरी गुरुवार है जिस तरह से हमने 2010 में जनवरी के आखिरी गुरुवार से कार्यक्रम शुरू किए थे तो आज का जो विषय हमने रखा है वो रखा है कि एक तो काश्मीर शिवदर्शन का परिचय है कि काश्मीर शिवदर्शन क्या है इसके कितनी शाखाएं हैं और काश्मीर शिवदर्शन के जो भिन्न भिन्न शास्त्र हैं वो किस तरीके से अपना ज्ञान प्रस्तुत करते हैं अद्वैत क्या है और इसका काश्मी श्व दर्शन का इतिहास क्या है क्योंकि किसी भी विद्या को जब हम पढ़ते हैं तो उसके मूल में उसके इतिहास छिपा होता है तो काश्मी श्व दर्शन का इतिहास और उसका शास्त्र इसके बारे में आज की चर्चा रखेंगे काश्मीर शिव दर्शन के इतिहास के दो हिस्से हैं एक है अति प्राचीन जो कहा जाता है कि वैदिक समय से ही जैसे वेद की शाखा बनी वैसे ही शिव दर्शन की शाखा भी उसी समय बनी तो आध्यात्म में आगम और वैदिक साहित्य दोनों का साथ ही साथ आविर्भाव हुआ कि जब भी पृथ्वी पर आ, लोग सभ्य होने लगे उनको ऐसा महसूस होने लगा कि हम लोग कुछ जीव जंतुओं से कुछ अलग हैं। हम में कुछ विलक्षणता है हम कुछ समझ सकते हैं कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है धीरे धीरे आदिमानवों के मन में यह भी आने लगा कि कहीं कुछ है जो हम पाना चाहते हैं हमें एक ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज होने के लिए कुछ अंदर से तलब है उसी दौरान वैदिक साहित्य और उसी समय शिव साहित्य का भी धीमे धीमे प्रचलन शुरू हुआ आरंभिक रूप से ये गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ता था उस समय कागज या लिखने का सामान नहीं होता था तो वो सांकेतिक भाषाओं में कहीं कहीं पाषाणों पर खुदा होता था और कहीं कहीं पर उसके ताम्रपत्र बने होते थे लेकिन जैसे जैसे समय बीता गया भाषा परिपक्व होती गई इंसान का एक्सप्रेशन या उसका अपना कहने का ढंग बदलता चला गया और उसमें उन्होंने भाषा को बेहतर स्थान मिलने लगा धीमे धीमे पत्रों पर बातें लिखी गई जो कई बार अभी भी हमको पाषाणों पर तामर पत्रों पर लिखी हुई बातें खुदाई में मिलती हैं। तो इसका जो वर्तमान इतिहास है ये इतिहास तो हमारा पुराना है लेकिन वो कई धाराएं समय के साथ में विलुप्त हो जाती तो अभी हम अगर खोजें तो कई नदियां ऐसी हैं जिनका उल्लेख है लेकिन वो आज हमारे पर हमको कहीं भी दिखाई नहीं देते अभी राजवाड़ा इंदौर का नदी के किनारे बना है आने वाले समय में वहां कोई नदी दिखाई देने वाले नहीं अभी भी नहीं दिखाई देती तो आगे समय तो दिखेगी नहीं ऐसे ही ये धारा जो हमारे धर्म की होती है उनमें भी कई धाराएं समय के साथ में विलुप्त हो जाती तो काश्मी यह शिव दर्शन की अद्वैत शिव दर्शन की धारा भी धीमे धीमे समय के साथ विलुप्त हो गई थी उस विलुप्ति के दौरान हमारे देश में वैदिक धारा जरूर चलती रही जो वर्तमान इतिहास है वो करीब सातवीं आठवीं सदी से शुरू होता है जिस समय आदिशंकराचार्य का आविर्भाव हुआ था करीब करीब उनके समकालीन समय में ऐसा कुछ तो क्यूदंतियां हैं और कुछ सत्य क्योंकि जब बातें बहुत पुरानी हो जाती हैं उसके लिखित प्रमाण ठीक से नहीं मिल पाते हैं तो कई कींतियां भी चलती हैं और कुछ प्रामाणिक बातें भी होती हैं उनमें तो जो भी हो लेकिन यह सत्य है कि शिव सूत्र आज हमारे सामने ठोस सोने की तरह सामने खड़े हैं इसलिए इनका कहीं ना कहीं तो उद्गम था अब उद्गम के पीछे कुछ कहानियां भी हैं उनको कहानी माने क्यूवदंती माने चाहे सत्य लेकिन कहते हैं कि वसुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण था जो उत्तर में हिमालय के पास वितस्ता नदी के पास रहता था और वहां श्रीनगर के पास उसे स्वप्न आया कि एक पहाड़ी है पास में उसके ऊपर एक शिला रखी वहां के आसपास के लोग उसको शिवपल के नाम से जानते थे उस शिला को तो उसे स्वप्न आया कि इस शिवपल की शिला को उलट दे इसके पीछे ज्ञान ज्ञान की बात लिखी है तो सूत्र लिखे और उनसे तू उनको मनन कर उनको चिंतन कर उन पर मीमांसा कर और उनके आधार पर लोगों को पढ़ाओ, अपना ज्ञान दो तो वो जो छुटी हुई धारा थी वहां से फिर बह निकली वो जब वो गया कहते हैं कि उसने इतनी बड़ी शिला को देख के सोचा कि इसको मैं उल्टूंगा कैसे सीधी कैसे करूंगा लेकिन कहते हैं कि उसको स्पर्श उस करने से ही वो सीधी हो गई और उस पर इंबोज थे या खुदे हुए थे ये सतोत्तर सूत्र जिनको उसने वहीं पर कंठस्थ किया और तदंतर आगे परंपरानुसार और लोगों को बताना शुरू किया यह तो है हमारे शिवसूत्र जहां से आए उसका इतिहास अब इसका इतिहास और एक और इतिहास है और दोनों का संगम कहां होता है वो मैं आपको कहते हैं कि जब ये धारा विलुप्त थी तो शिव अनुग्रह से दुर्वासा ऋषि को ने दर्शन दिया और उन्होंने उसे आदेश दिया कि संसार के सब लोग जो भिन्न भिन्न मानसिकता के हैं उन सबको शिव दर्शन का पाठ पढ़ाओ उन्होंने उस आज्ञा को श्रोधार्य किया और दुर्वासा ऋषि ने अपनी मानसिक बुद्धि से तीन पुत्र उत्पन्न किए उन तीन पुत्रों में एक था त्रंबक एक आमर्दक और एक श्रीनाथ ऐसा बताते हैं कि उन्होंने तीन पुत्रों को उत्पन्न किया आमर्दक को जिम्मेदारी दी कि तुम अद्वैत दर्शन संसार को पढ़ाओ आमर्दक को कहा कि तुम भेद अभेद दर्शन संसार को पढ़ाओ और श्रीनाथ को कहा कि तुम संसार को भेद दर्शन पढ़ाओ तीन तरह के दर्शन होते हैं एक परा एक अपरा और एक परापरा परा। एक सर्वोच्च एक मध्यम और एक निम्न सर्वोच्च वह होता है जो पर है जो मध्यम होता है जो पर है और सबसे निम्न है वो जो अपर है प्रंभक की जिम्मेदारी थी अद्वैत दर्शन पढ़ाने की उन्होंने उन ऋषि को जो उनके मानस पिता थे उनको प्रणाम कर साधना के लिए निकल गए और तदनंतर उन्होंने जब अपनी साधना पूरी की तो अब उन्होंने फिर एक मानस पुत्र पैदा किया और उस मानस पुत्र को अपना सारा शेव दर्शन समझाया अद्वैत शेव दर्शन समझाया अब यहां पर इतिहास में हम अभी त्रंबक की बातें कर रहे हैं अब आमरदक को सिद्धांत की बातें नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारा जो सरोकार है अद्वैत शिव दर्शन से तो उन्होंने मानस पुत्र पैदा किए और उनको समस्त शिव दर्शन का ज्ञान दिया इस तरह चौदह पीढ़ियों तक लगातार हर पुत्र अपना ज्ञान पूर्ण करने और साधना पूर्ण करने के बाद एक मानस पुत्र पैदा करता और उसको वो ज्ञान देता था इस तरह चौदह पीढ़ी के बाद पंद्रहवीं पीढ़ी पंद्रहवीं पीढ़ी में जो उनका मानस पुत्र हुआ उसने मानस पुत्र न पैदा करते हुए एक ब्राह्मण कन्या से विवाह किया और उनसे जो पुत्र हुआ उसका नाम था संगमादित्य संगमादित्य संगमादित्य संगमादित्य तो संगमादित्य नाम का उनका पुत्र हुआ यह पुत्र अब हिंदुस्तान भर की यात्रा पर निकला देश भ्रमण पर निकला और इस देश भ्रमण के दौरान ने कश्मीर पहुंचा वहां पर कश्मीर में ललितादित्य नामक राजा का राज्य था इनके राज्य में विद्वानों का आवभ काफी आवभगत होते थे तो ललितादित्य ने उनसे कहा कि आप यहीं पर रुको और अपना ज्ञान लोगों को दो और यहां अपने साधना करो हम आपके रहने का प्रबंध कर देंगे तो ललिता ललितादित्य के शासन काल में उन्होंने वहीं पर अपना निवास बना लिया संगमादित्य ने अब उनका पुत्र हुआ वर्षादित्य उनका पुत्र हुआ अरुणादित्य उसके बाद आनंद हुआ और आनंद का पुत्र हुआ सोमानंद सोमानंद वो ऋषि है जिन्होंने शिवदृष्टि नामक शास्त्र लिखा था लेकिन दुर्भाग्य से वो पूरा शास्त्र उसकी पांडुलिपिया आज उपलब्ध नहीं है कुछ अधूरी पांडुलिपियां उपलब्ध हैं सोमानंद की शिवदृष्टि की लेकिन पूरा शास्त्र उपलब्ध नहीं है अब यहां पर सोमानंद तक पुत्रों की परंपरा चली पहले मानस पुत्रों की परंपरा चली उसके बाद में पुत्रों की परंपरा चली संगमादित्य वर्षादित्य अरुणादित्य आनंद और सोमानंद सोमानंद के बाद सोमानंद ने शिष्य बनाया उत्पल देव को सोमानंद के शिष्य थे उत्पल देव जिन्होंने लिखी थी ईश्वर प्रतिभिज्ञाकारिका वो आपने उपलब्ध है उनके लिखी हुई तो ईश्वर प्रतिभिज्ञाकारिका उत्पल देव ने लिखी थी उत्पल देव के शिष्य थे लक्ष्मण गुप्त वो लक्ष्मण गुप्त अभिनव गुप्त के गुरु थे अभी यह अभिनव गुप्त कहां से आए हमने बात करी थी वसुगुप्त की जिनको शिवपल पर लिखी हुई शिवसूत्र मिले थे तो उनके वसुगुप्त के शिष्य थे एक कल्लट जिनको उन्होंने अपना पूर्ण ज्ञान दिया था लेकिन वसुगुप्त के वंश में एक अत्रिगुप्त पैदा हुए और अत्रिगुप्त भी घूमते फिरते कश्मीर आ गए और कश्मीर में रहने लगे यह भी वही समय था जब ललित आदित्य का राज्य था ललितादित्य तो के राज्य में संगमादित्य भी आ गए थे और उसी समय ये अत्रिगुप्त भी आ गए थे अत्रिगुप्त ये क्योंकि इनको है ना सब विद्वानों का सम्मान करो और उनको सम्मानजनक जीवन देने का शौक था तो ललितादित्य के राज्य में ये भी उधर से अत्रिगुप्त भी घूमते हुए आ गए इनकी परंपरा में वरा हुए फिर नरसिंह गुप्त हुए और नरसिंह गुप्त के पुत्र अभिनव गुप्त हुए तो इधर दोनों परंपराएं चल रही थी एक परंपरा चल रही थी दुर्वासा ऋषि से शुरू होकर अरुणादित्य आनंद सोमानंद उत्पल देव और उसी कश्मीर में ये परंपरा चल रही थी वसुगुप्त अत्रिगुप्त वहागुप्त नरसिंह और अभिनव गुप्त तो अभिनव जी ने लक्ष्मण गुप्त को अपना तर्क गुरु बनाया अभी दोनों परंपराओं में एक संगम हो गया कि लक्ष्मण गुप्त जी को उन्होंने अपना तर्क गुरु बनाया और वहां पर एक और संत रहते थे जिनका नाम था शंभुनाथ उनको इन्होंने अपना अद्वैत शिव दर्शन पढ़ने के लिए गुरु बनाया इस तरह अभिनव गुप्त ने तर्कशास्त्र पढ़ने के लिए लक्ष्मण गुप्त जी को गुरु बनाया और शिव दर्शन पढ़ने के लिए शंभुनाथ जी को गुरु बनाया अब अभिनव गुप्त का नाम शायद पूरे विश्व में किसी से छिपावा नहीं क्यों इन्होंने न केवल शिव दर्शन बल्कि नाट्यशास्त्र काव्यशास्त्र सौंदर्य शास्त्र संगीत सबके ऊपर अपने साहित्य लिखा हुआ और योग की बात है जैसे जो लोग मेरे कई लोग फेसबुक पे जुड़े हुए हैं उनमें उन लोगों को मालूम होगा कि मैंने अभी कल ही एक पोस्टिंग की है कि अभिनव पादाचार्य का एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र के ऊपर लिखाई गई एक किताब है उसका परसों के दिन मास्को में रशिया में उसका विमोचन हुआ रशियन लैंग्वेज में और उसका चाहोगे तो मेरा मोबाइल में है वो चित्र भी बताऊंगा उस विमोचन के अवसर का जो अभिनव गुप्ता पादाचार्य की लिखी सौंदर्य शास्त्र पर किताब वो किताब अपने यहाँ भी है लेकिन अपने यहाँ वो संस्कृत और हिंदी में है और वो उन्होंने रशियन लैंग्वेज में उसका विमोचन हुआ है क्योंकि मास्को यूनिवर्सिटी में काश्मीर शिव दर्शन का एक विभाग है जहां पर काश्मीर शिवदर्शन पढ़ा जाता है और उसमें एक स्टूडेंट है वो फेसबुक पर मुझसे जुड़ी हुई है लगातार उसकी मेल आती है और उसी ने वो चित्र भेजा काश्मीर श्वदर्शन पर हमारी अभिनव गुप्त पादाचार्य की एस्थेटिक्स की किताब का मास्को में रशियन लैंग्वेज में विमोचन हुआ तो अभिनव गुप्त बहुत विद्वान थे उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचार्य रहे उन्होंने कोई विवाह नहीं किया था अत्यंत क्रश दुबले पतले लंबी दाढ़ी और इनके आश्रम में हमेशा संगीत नाटक नृत्य ये सब होते थे और ये शिव दर्शन के और तंत्र के प्रकांड विद्वान थे इनको करीब दुनिया भर के सब लोग जानते हैं, स्वनाम धन्य बोलते हैं इनको अभिनव गुप्त पादाचार्य को इनका समय दसवीं और दसवीं सदी का अंत और ग्यारहवीं सदी का आरंभ ये इनका जीवन काल माना जाता है जो गुप्त वंश का काल भी माना जाता है ग्यारहवीं सदी में करीब उस समय के गुप्त वंश का कुछ समय पहले का ये दसवीं और ग्यारहवीं सदी का जो संगम काल था वो अभिनव गुप्त का काल माना जाता है इनके शिष्य रहे बने क्षेमराज जी जी बेहद वैज्ञानिक दृष्टिकोण के धनी थे इनकी लिखी हुई व्याख्या पर ही आधारित हम शिवसूत्र पढ़ेंगे शेमराज जी की लिखी हुई व्याख्या के आधार पर ही लक्ष्मण जी महाराज ने संसार को शिवसूत्र पढ़ाया उन्होंने खुद बता दिया कि शिवसूत्र के चार व्याख्याएं है उपलब्ध हैं लेकिन मैं मात्र क्षेमराज जी की व्याख्या को सर्वोपरि मानता हूं और उसी के आधार पर संसार को पढ़ाऊंगा तो शेमराज जी के विद्वत्ता में कोई शंका ही नहीं वो उनके अभिनवगुप्त तो पादाचार्य के मुख्य शिक्षित थे और उन्होंने हमारे काश्मीर शिव दर्शक के साहित्य को निश्चित रूप से बहुत समृद्ध किए इनके शिष्य थे यो, योगराज उसके बाद की परंपरा बीच के समय में थोड़ी क्षीण हो गई वो समय था जब मुस्लिम लोग हिंदुस्तान में आए फिर अंग्रेज लोग आए और उस दौरान वहां पर इन लोगों के साथ जो अत्याचार और इन लोगों के साथ में जो हुआ वो आप सब जानते हैं और जब से हम 400 सालों में कश्मीर में जो सरस्वती नग, सरस्वती क्षेत्र कहा जाता था उस क्षेत्र को धीमे धीमे आतंक का पर्याय बना दिया उस जगह पर विवाद हुए अत्यंत सुंदर क्षेत्र होने की जगह हर किसी ने अपना दावा रखना चाहा और उस समय के बाद में वो परंपरा क्षीण होती चलेगी लेकिन फिर गुप्त रूप से जारी ज्यादा रही इस परंपरा में 18वीं सदी में एक संत हुए शिवोपाध्याय ये वितता के तट पर हब्बा कदल नामक स्थान पर रहते थे और इन्होंने विज्ञान भैरों पर एक विवृत्ति लिखी थी जो उपलब्ध है लुप्त प्राय परंपरा में इनके बीच में और कौन कौन आचार्य हुए इनके कौन कौन शिष्य हुए इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती क्योंकि वो समय था जब भारत गणतंत्र था इसके बाद में उन्नीसवीं सदी में एक मनुदेव नाम के संत का जिक्र मिलता है इसी परंपरा में योगराज के बाद शिवोपाध्याय और उसी परंपरा में एक मनुदेव नाम के शिष्य का जिक्र मिलता है जो उन्नीसवीं सदी में हुए मनुदेव के मुख्य शिष्य थे स्वामी श्रीराम स्वामी श्रीराम ने फतेह कदल श्रीनगर में एक आश्रम का निर्माण किया जिसका नाम था श्राम आश्रम और उस आश्रम में आज भी प्रति रविवार को काश्मीर शिव दर्शन पर सत्संग होता है अभी भी वो चल रहा है फतेह कदल नामक जगह है श्रीनगर में यहां पर कि उस आश्रम का नाम है श्राम आश्रम और उसमें अभी भी प्रति रविवार को सत्संग होता है तो स्वामी श्राम जिन्होंने ये बनाया था आश्रम इनके एक शिष्य थे और स्वामी श्रीराम अत्यंत सिद्ध थे और इतना प्यार से मोहब्बत से सब लोगों को शिक्षा देते थे, थे कि भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग और विशेषकर वहां पर रहने वाली बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी उनकी शिष्य थी क्योंकि वो उस समय इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि उनका सब मुस्लिम लोग भी उनका पूर्ण आदर और प्रेम देते थे तो उन्हीं स्वामी श्रीराम जी के एक मुख्य शिक्षक थे मेहताब ताक जी जो काश्मीर शिव दर्शन के प्रकांड विद्वान थे और इन महताप काग जी के मुख्य शिक्षक थे श्री लक्ष्मण जो महाराज जिन जिनकी अपन यहां पर जिनके आधार पर अपन यहां पर आप भी पढ़ाई कर रहे हैं जिन जिन्होंने काश्मीर शिव दर्शन को पूरे विश्व को पढ़ाया कारण क्या था कि अब तक की परंपरा में वैश्विक स्तर का कोई होते हुए भी विश्व को संदेश देने वाला कोई नहीं हो पाया क्योंकि सबने अपने अपने सीमित क्षेत्र में काम किया काम विश्वस्तरी किया जो पूरे विश्व में फैलने लायक था और आज भी फैल रहा है लेकिन विश्व उससे अनभिज्ञ था लक्ष्मण जो महाराज ने इस शास्त्र का परिचय पूरे विश्व से करवा दिया उन उनका ही ये काम था कि आज पूरे विश्व में जर्मन में रशिया में फ्रांस में र, अमेरिका में हर जगह इसके स्टडी ग्रुप्स लक्ष्मण जो महाराज महाराज ने एक आश्रम बनवाया तो वो श्रीनगर में निषाद नामक जगह है उसको इसबर भी बोलते हैं इस बर वहां पर उस आश्रम का नाम उन्होंने ईश्वर आश्रम रखा और वो आश्रम भी आज जीवंत है आज भी चालू है वो आश्रम उसी आश्रम में रहती प्रभादेवी माता जी जो अपना आश्रम में चार दिन निवास करके गई और वह आश्रम अभी चालू होते तो श्रीनगर में दो आश्रम चलते हैं एक श्रीराम आश्रम जो फतेह कदल में और एक लक्ष्मण जी महाराज का इस बार आश्रम दो आश्रम श्रीनगर में है इसके। अब स्वामी जो मेहताब मेहताब कागजी जो लक्ष्मण जी महाराज के गुरु थे उन मेहताब कागजी के एक सह शिष्य थे यानी श्रीराम जी के एक और शिष्य उनका नाम थे स्वामी विद्याधर और उन्होंने विद्याधर आश्रम करणताल श्रीनगर में बनाया था ये इनके शिष्य स्वामी महादेव हुए वो विद्याधर जी के शिष्य स्वामी महादेव हुए उन्होंने एक रत्नी वोरा नामक जगह है कश्मीर में वहां पर एक आश्रम बनाया वो भी अभी चालू है इस तरह ये तीन आश्रम अभी भी जीवंत हैं श्रीनगर में दो एक रत्नी में तो यह था हमारा एक संक्षिप्त परिचय ये आदिकाल से लेकर वर्तमान काल तक इस वर्तमान काल में इस परंपरा को और जीवित रखने में एक वाराणसी में आश्रम है जहां पर एक ऑस्ट्रियन लेडी चलाती है आश्रम को ऑस्ट्रिया की रहने वाली हैं और बैटिनी बॉमर नाम है उनका और पिछले साल जनवरी में मैं जब दिल्ली गया था तो वो बॉमर मैडम से मुलाकात हो गई थी और उनको देख के कभी ऐसा लगता नहीं कि कोई विदेशी महिला है वो पूरी तरह से हिंदुस्तानी रंग में रंगी हुई है और वो अद्वैत आश्रम को वाराणसी में चलाती हैं और वो तैयार हैं आप जब बुलाइए बोले मैं आश्रम महेश्वर आ जाऊंगी और प्रभादेवी माता जी के ने परिचय करवाया था उनसे उन बेटी ने मैडम की लिखी हुई किताब भी अपने आप पर उपलब्ध है अपनी ही पहलवानी में रखिए वो भी इसके अलावा जो गणेशपुरी में आश्रम है महाराष्ट्र में जिला थाने में उस आश्रम में जो मुक्तानंद जी स्वामी हुए वो भी काश्मीर शिव दर्शन के प्रकांड विद्वान थे और उसका जीवन में उसकी प्रैक्टिस भी करते थे और वर्तमान में जो वहां पर एक स्त्री गुरु हैं वो अधिकतर वैसे विदेश में रहती है बाकी वो चिदवास चिदविलासानंद स्वामी उनका नाम है और वो अभी वहां का आश्रम संभालती है गणेशपुरी का जो एक पूरी तरह जंगल में बना हुआ है जहां से एक नीलेश्वरी नामक एक पत्रिका भी निकलती है अभी तो ये हमारा कश्मीर शिव के ऐतिहासिक जो थोड़ा सा आस्पेक्ट था उसका हमने परिचय दिया ये परिचय हमको एक विजन देता है एक विश्वास देता है कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं उसका एक निश्चित आधार है और वो हमारी जड़ें हमारे आदिकाल से जुड़ी हुई हैं कहीं कहीं बीच में लुप्त तो से महसूस होती है, लेकिन लुप्त तो होती नहीं क्योंकि अगर वास्तव में लुप्त तो हो जाती है तो आज कुछ भी दिखाई नहीं देता आज कश्मीर दर्शन शिव दर्शन के हजारों आश्रम दुनिया भर में है हिंदुस्तान से ज्यादा विदेशों में भी उसका कारण क्या है कि ये पूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है अब मझेदार बात ये है कि दक्षिण में जो प्रसार हुआ इसका कश्मीर शिव दर्शन का उसमें माता जी की भी जानकारी में और हमारे गुरुदेव जी की भी जानकारी में ये जो थाने के पास गणेशपुरी और ये महेश्वर का आश्रम इससे ज्यादा दक्षिण में और कोई आश्रम नहीं बाकी के जो क्षेत्र हैं जैसे आंध्र तमिल केरल कर्नाटक कहीं पर इसका अभी कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर कि ये पढ़ा जा रहा हो तो वाराणसी में जरूर है दिल्ली में है और मुंबई के पास गणेशपुरी में इसके अलावा श्रीनगर में रत्नीपोरा में इतने जगह नहीं तो नहीं? कहां पर नहीं, नहीं, नहीं इंदौर में काश्मीर शिव दर्शन पर आधारित कोई आश्रम नहीं इंदौर में काश्मीर शिव दर्शन पर आधारित कोई आश्रम नहीं हमारे गुरुदेव काश्मीर शिव दर्शन नहीं पढ़ा हमारे गुरुदेव कहते हैं मैं तो मिठाई की दुकान हूं मैं सब तरह की मिठाइयां रखता हूं जिसको जो पसंद हो उठाए वो बड़वानी प्लाजा में जो है वो आश्रम है लेकिन वो मिश्रित आश्रम है जैसा कि यहां पर स्वाध्याय भवन है वहां पर सत्संग होते हैं गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होता है और गुरुजी के प्रवचन होते थे लेकिन आप चूंकि गुरुजी जी अस्वस्थ हो गए हैं तो वहां पर आप नहीं जा पाते हैं वो लेकिन काश्मीर शिव दर्शन पर नियमित गतिविधि इंदौर में कहीं पर नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में महेश्वर के अलावा कहीं पर भी नहीं है खाली महेश्वर में है और करीब दो में गुरु ने इच्छा व्यक्त की थी और उन्होंने बोला था कि मैं किसी एक को ये जिम्मेदारी देना चाहता हूं कि काश्मीर शिव दर्शन को अपना जीवन बना ले उसको वेद बना ले उसको पुराण बना ले उसको गीता बना ले मतलब उसके लिए जीवन में सर्वोपरि वही हो ऐसा कोई मेरे को शिष्य को ये चीज देना है तो वही तय करते हैं किसको उन्होंने देना उचित समझा उन्होंने जब वो किताबों के नाम पता बताए वाराणसी से बुला तो ली किताबें मिल भी गई लेकिन उन किताबों को समझ पाना मेरी क्षमता के बाहर था क्योंकि उपनिषद जरूर पढ़ाए थे उन्होंने एक आधारभूमि उन्होंने तैयार करी थी सन 1999 से 2006 तक इन सात वर्षों में उन्होंने उपनिषद पढ़ाया और उसको पढ़ाने के लिए व्यक्तिगत रूप से वो बनावर आते थे, थे और हम रात रात भर बैठ चर्चाएं करते थे उनसे और वो अक्सर पंद्रह दिन से बीस दिन तक बनावर में वहां जाने के बाद में फिर कुछ समय में जब उनका दिल करता था फिर आ जाते थे उनको कहते थे कि आप कब आओगे आप तो बोले ये प्रश्न तो इंदौर वाले पूछेंगे कि कब आओगे मैं तो यहीं रहता हूँ <laughs> वहां तो जाता हूं <laughs> रहता तो यहीं यही बोले उनका दिल बहुत अच्छा लगता था मनावर में और वहां काफी लंबे समय उन्होंने करीब आठ से ज्यादा दिन मेरे पास रहे उसी दौरान उपनिषद पढ़ाया एक आधार तैयार किया उसके बाद में उन्होंने जब काश्मीर शिव दर्शन सोपना चाहा, तो उस समय फिर भी मेरे काश्मीर शिव दर्शन समझ में कुछ नहीं आता था इसलिए उन्होंने फिर एक प्रस्ताव रखा कि तुम आज लक्ष्मण जो महाराज के शिष्य हैं उनसे मिलो वो तुमको मार्गदर्शन देंगे। क्योंकि जब तक उनका उनकी निगाह पड़ेगी तुम पर जिन्होंने पूरा जीवन काश्मीर शिव दर्शन में बिताया है तो उनकी निगाह तुम पर पड़ेगी तो तुमको उस उनकी शक्ति मिलेगी उनकी आज्ञा मान के मैं उनके पास गया उन्होंने अत्यंत स्नेह प्यार से ममता से चार दिनों तक अपने पास रखा ही नहीं बल्कि खूब सारी शक्ति दी खूब सारा ज्ञान दिया बाकी मैं तो मान के चलता हूँ उनकी दृष्टि में ही वो विशिष्टता थी कि उनकी दृष्टि से ही बहुत कुछ समझ में आने लगा क्योंकि जो चीज पहले बिल्कुल समझ में नहीं आती थी वो चीज़ अपने आप समझ में आने लगी जो बात बोलने में बल्कि समझने में ही नहीं आती थी वो बोलने में भी आने लगी उन्होंने बहुत सारा साहित्य भी दिया बहुत सारे अपने व्यक्तिगत नोट्स थे डायरियाँ थी वो भी दी जो लक्ष्मण जो महाराज के सामने बैठ के उन्होंने लिखी थी वो डायरियाँ भी बताई और उस सबका ही परिणाम है कि आश्रम का निर्माण हो सका उस आश्रम के निर्माण में माताजी इतनी प्रसन्न थी कि उन्होंने खुद व्यक्तिगत रूप से जो सहायता की उनके खुद तो खैर संद्यासी नहीं है लेकिन उनके जो भतीजे हैं उन्होंने आर्थिक सहायता भी दी है जो अभी दिल्ली मैं जो जे है उसके वाइस चांसलर हैं वो तो उन्होंने पर्याप्त तो सहायता भी दी इस आश्रम के निर्माण में और वो भी अत्यंत विनम्र और बहुत विद्वान इंसान है उन जो किताब है यहाँ पर उसमें बेटी निबॉमर की उसमें उनका भी एक लेख है सुधीर जी सोपोरिए तो इस तरह ये वर्तमान परिदृश्य है काश्मीर दर्शन का हिंदुस्तान में और विश्व में तो विश्व में वो लोग जो ये दर्शन पढ़ते हैं काफी हद तक आपस में जुड़ने की कोशिश करते हैं क्योंकि आजकल जो सोशल नेटवर्किंग है इंटरनेट है इनके जरिए जुड़ना आसान भी हो गया है, पहले जुड़ना इतना आसान नहीं था तो अब जब हम इस जगह पे आ गए हैं कि आज शिवसूत्र का एक पाठ दूसरा शुरू किया जाए आज ऐसा महसूस होता है कि हमने एक चक्र पूरा किया शिवसूत्र से शुरू किया था और शिव सूत्र पर हम फिर से जनवरी के अंतिम गुरुवार के दिन चर्चा शुरू कर तीन चार पारिभाषिक शब्दावलियां चूंकि जैसे कुशाग्रवाही नए हैं जोशी जी भी अभी कुछ दिनों से आने लगे हैं तो कुछ पारिभाषिक शब्दों को मैं आपको व्याख्यत कर देता हूं ताकि वो शब्द जब बार बार आएंगे तो हमको अटपटा भी नहीं लगेगा और बात पूरी ठीक से समझ में आएगी हम संसार या सृष्टि बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है वो सब कुछ जो तुमको दिखाई देता है और वो सब कुछ भी जो तुमको दिखाई नहीं देता है हमारी पांच इंद्रियां हैं आंख नाक कान त्वचा और जिवा इनसे जो कुछ भी हम ज्ञान ग्रहण करते हैं जिन चीजों का वो सब कुछ संसार है, सब कुछ सृष्टि सृष्टि यानी धरती नहीं सृष्टि मतलब सूर्य सृष्टि मतलब समय सृष्टि मतलब अंतरिक्ष हमको समय भी महसूस होता है अंतरिक्ष भी महसूस होता है वायु भी महसूस होती सूर्य चंद्र भी महसूस होते हैं तो इन सबके जिन चीजों की जानकारी हमारी इंद्रियां हमारे पर ला के देती हैं वो सब कुछ है सृष्टि और यही सृष्टि प्रमेय इसको हम प्रमेय बोलते प्रमेय यानी रचना प्रमेय यानी ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट में ये नहीं कि ये किताब ऑब्जेक्ट है या मोबाइल ऑब्जेक्ट है वर जो कुछ भी है जो दिखाई देता है वो ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड है या प्रमेय संसार है हमारा चाहता और ये जो देखने वाला है इस प्रमेय संसार को देखने से मतलब आंख से स्पर्श से जवान से नाक से कान से देखना प्रतीक शब्द है देखने का मतलब होता है सुनना भी हो सकता है चखना भी हो सकता है छूना भी हो सकता है तो इस संसार को जो देखने वाला है वो है प्रमाता वो उसका अपना एक संसार है वह है परमात्र संसार जो हमारे भीतर है जो बाहर है वो प्रमे संसार अब हम शिव की रचना है और छोटी सी रचना है हम शिव की तरह विशाल नहीं है हम छोटे से हैं क्यों है यह भी समझ में आ जाएगा लेकिन हम एक छोटी सी रचना है और इस छोटी सी रचना के अंदर जो प्रमाता है जो इस रचना को जानने वाला है जो इस शरीर के अंदर रहता है जो अपने आप को कुशाग्र की तरह समझता है वल्लभ की तरह समझता है वो कौन है उसको बोलते हैं पुरुष जो एक जीव चेतना है उसका नाम है पुरुष जो तुम्हारे भीतर एक चेतना है तुम जानते हो कि मेरा नाम कुशाग्र है आज मैं आश्रम में आया हूं आज मैं कुछ बातें नहीं सुन रहा हूं जो मैंने कभी नहीं सुनी थी ये जानने वाला जिस रूप में तुम अपने आप को जानते हो तुम जिस रूप में अपने आप को पहचानते हो उस पहचान को बोलते विमर्श जैसे तुम जानते हो कि मैं यहां पर क्या कर रहा हूं मैं कौन हूं मेरी क्या सीमाएं हैं क्या करना चाहिए मैंने क्या नहीं करना चाहिए अगर तुम यहां खड़े होकर नाचने लगोगे तो तुमको नहीं नहीं नहीं अच्छा नहीं लगेगा सबके सामने ऐसा तुम समझते हो कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना इसलिए तुम अपने आप में जिस तरीके से स्वयं को तोलते हो उसका नाम है विमर्श और तुम जो जानते हो अपने आप को जिस रूप में वो है पुरुष और तुम जो अपने चेतना को जानते हो जो लगातार आपको जिंदा रखे हैं तुम लगातार आपको सबसे जोड़े हैं आंख नाक कान त्वचा सबको वो चेतना क्या है वही आपका जीव चेतना है आपकी छोटी सी चेतना है जीव चेतना है आपको ऐसा लगता है उनकी चेतना अलग है उनकी अलग उनकी अलग है ऐसी आपकी एक छोटी सी जीव चेतना है और ये सारी इंद्रियां एक अंतकरण के द्वारा संचालित होती जिसे आपने कंप्यूटर देखा होगा आप कीबोर्ड पर कुछ दबाते हो कीबोर्ड कहां जोड़ा है सीपीयू से जुड़ा है वो सीपीयू से जुड़ा मॉनिटर, आप कंप्यूटर पर कुछ करते हो मॉनिटर पर दिखाई देता है, सीपीयू नहीं होगा तो ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि कुछ ना कुछ एक ऐसी जगह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट चाहिए जहां पर कि सारे आने वाली जानकारियां कंप्यूट होती हैं आपस में एक दूसरे को प्रभावित करती है। और एक निष्कर्ष पर पहुंचती है। इसी तरह हमारा एक अंतःकरण है कैसे जैसे कोई ने इधर से जोर से मेरे को आवाज जोर मैंने गर्दन इधर कर दी अगर मेरे कान अलग होते गर्दन कुछ अलग होती आंख अलग होती तो हम ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि कान को आवाज दे तो कान जाने कान करे उसको जो करना है पर नहीं हमारी गर्दन ने इधर मुंह करा आंख ने देखा और जीवान ने उससे बात करना शुरू कर दी इस तरह हमारी इंद्रियां आपस में कहां जुड़ी है अंतकरण और उस अंतकरण के तीन हिस्से हैं उस अंतकरण के तीन हिस्से हैं पहला है मन दूसरा है बुद्धि तीसरा है अहंकार मन वह है जो लगातार विकल्प देता है जैसे किसी ने आवाज दी पर मैंने पहले से ठान लिया था कि मैं उसकी तरफ देखूंगा भी नहीं तो तुम देते रहो आवाज मैं इधर ही मुंह रखूंगा नहीं देखूंगा मेरा मन तो मन जो है ऑप्शन देता है परीक्षा में आता ना तीन चार में से कोई एक पिटिक लगाओ कि ये सही कौन सा है तो तीन चार ऑप्शन देने वाला कौन है मन कभी कल अगले गुरुवार आएगा सात बजेगी फिर मन करेगा आज रेंदो यार आज नहीं चलता आश्रम मन ये भी विकल्प देगा है ना फिर देखो ठीक मूड होता तो चल चलो ये भी विकल्प देगा फिर कहेगा देख लो बढ़िया टाकज में फिल्म लगी वो देखना तो उधर चल चलो मन आपको ढेर सारे चाल विकल्प देगा फिर एक पे आप टिक लगाओ कि नहीं अपन ये करेंगे वो टिक कौन लगाएगा वो लगाएगा बुद्धि आपकी बुद्धि एक निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि मेरे को क्या करना है मन आपके सामने ढेर सारे विकल्प रख देगा ऐसा कर लो नहीं तो ऐसा कर लो नहीं तो ऐसा कर लो नहीं तो ऐसा कर लो है तो ना और मन नहीं भरेगा तो और नए नए विकल्प देता चला जाएगा कुछ नहीं तो चदर तान के सो जाओ कहीं पिक्चर भी नहीं जाते ना, कहीं आश्रम भी नहीं जाते सो जाओ तो है ना तो कहीं आपको विकल्प देगा उन विकल्पों में से किसी एक के ऊपर आप जो तस्दीक करते कि नहीं, नहीं ये वाला सही है इस पर निशान लगा दो तो वो काम करेगा आपकी बुद्धि और तीसरा है अहंकार अहंकार का मतलब होता है हम अपने आप को कहां तक समझते हैं। हम समझते हैं ये घुटने मेरे हैं ये हाथ मेरे हैं ये आंखें मेरी है तो मैं जिसको मेरा समझता हूं वो मेरा अहंकार अहंकार का मतलब घमंड नहीं आध्यात्म में अहंकार का मतलब होता है अहंता अहंता का मतलब होता है मेरा विकास या मेरी सीमा विकास का मतलब सीमा जैसे कदम इंदौर का विकास बहुत हो गया मतलब उसकी सीमा किसी जगह पे आगे बढ़ गई है ना महेश्वर का बहुत विकास हो गया और उसकी सीमा छोटे से बड़ी हो गई तो मेरा विकास यानी मेरी सीमा तो मैं अपनी सीमा को कहां तक समझता हूं वो मेरी अहंत है हम सामान्य जीव अपनी सीमा चमड़ी तक समझते हैं, हम क्या समझते हैं यह मैं हूं और इसके बाहर संसार तो जो संसार है ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड उसका नाम है प्रकृति एक मैं जीवित व्यक्ति हूं जो अपने आप को चमड़ी के भीतर कैद में पिंजरे में समझता हूं किए मैं हूं और एक मेरे आसपास मेरा संसार है उसका नाम है प्रकृति तो पुरुष और प्रकृति मन बुद्धि अहंकार ये सीपीओ के रैंडम असेस मेमोरी हार्ड डिस्क इनसे आप तुलना कर सकते हैं मन बुद्धि अहकार वो कोई एक डिसीजन पे पहुंचने के पहले आपने देखा होगा कि वहां पर प्रोसेसर होता है वो प्रोसेसर किसी एक निर्णय पे पहुंच जाता है आप बहुत सारे कुछ करो ऑप्शन अल्टीमेटली वहां पर वो कुछ कर देगा कंट्रोल के साथ अल्ट्रा दबाओ और ये की दबाओ तो वहां पर एक छप जाएगी नहीं जी। तो कुछ ना कुछ एक डिसीजन पर पहुंचा देता है वो सारे प्रोसीजर अपने को छोटा सा दिखता है पर उसके पीछे लाखों गणनाएं होती हैं क्षण भर में हम कहते हैं तो उसके साहठ गीगाबाइट पर सेकंड की स्पीड है है ना? उसमें कितनी गणनाएं करी करीब 6000 अरब गणनाएं उसने एक सेकंड में कर डाली और वो उस निरष्कर्ष पर पहुंचने के पहले उसने इतनी लंबी गणनाएं करी तो हमारा मस्तिष्क भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि कंप्यूटर का जो आधार है वह हमारा इंसानी मस्तिष्क ही है ने जीव का मस्तिष्क जिसके आधार पर वो कंप्यूटर बनाए तो ये मन बुद्धि अहंकार है जो हमारे एक आधार देता है जिस आधार पर हम कोऑर्डिनेट करते हैं हमारी इंद्रियों को उनको समन्वयित करते हैं आंख से आने वाली जानकारी कान से आने वाली चमड़ी से आने वाली नाक से जबान से आने वाली जानकारी यह समन्वयित होती कॉर्डिनेट होती है। और अगर ये कॉर्डिनेट नहीं हो तो हम एक सामान्य व्यवहार नहीं कर पाते है ना जानकारी कभी कभी कोऑर्डिनेट नहीं होती बीमारियों में तो उस समय हमारा व्यवहार बदल जाता है घर में ही समझ लो कि कोई आपसे बहुत प्रेम करता और आपसे लड़ाई करने बैठ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि क्यों ऐसा क्योंकि तो ये इतना अच्छा प्रेम करता और आज लड़ाई क्यों कर रहा है और लड़ाई करते करते फिर थोड़ी देर बाद प्रेम करने लग जाए तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि ऐसा क्यों क्योंकि हम उसको कॉर्डिनेट नहीं कर पाते वास्तविकता क्या है हमारा दोस्त है कि दुश्मन अपना है कि पराया? मुझसे प्रेम करता है कि नफरत तो जब हमको विरोधी जानकारियां अलग अलग इंद्रियों से मिलती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं जैसे अगर हमारी आंखें बोले कि तुम सीधे खड़े हो लेकिन कान बोले कि नहीं नहीं आप इधर गिर रहे हो तो हमको चक्कर आने लग जाएंगे वल्टाई हो जाएगा तो हमारी इस प्रकार की बहुत सारी बीमारियां भी इसी बात पर निर्भर करती हैं कि हमारा कॉर्डिनेशन भी जाता है तो हमारी जो पांच इंद्रियां हैं उनके लिए कुछ भोजन चाहिए जैसे नाक में अगर सुगंध नहीं जाएगी तो नाक का मतलब कुछ भी नहीं जीवान पर का स्वाद नहीं होगा तो जीवान का मतलब कुछ नहीं कान में अगर कोई शब्द नहीं गुंजेंगे तो फिर कान है या नहीं है मतलब कुछ भी नहीं अगर हमको कुछ भी नहीं सुनना है तो फिर कान दिए क्यों तो इस तरह हमारी इंद्रियों का भोजन इनका नाम है तन्मात्राएं पांच तन्मात्राएं होती है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध शब्द हमारे कान में सुनाई देते हैं स्पर्श हमारी चमड़ी के काम में आता है रूप हमारी आंखों से दिखाई देता है गंध हमारी नाकों में कुछ परिवर्तन पैदा करती है और रस हमारे जीवा को स्वाद देता है कभी कसेला कभी मीठा कभी तूरा कभी खारा अलग अलग स्वाद देता है स्वाद देकर हम चख लेते हैं कि हां ये क्या है आइसक्रीम है या क्या है फिर हम उसके पिछले से तुलना करते पहली वाली आइसक्रीम ज्यादा ठीकती है जरा बढ़िया नहीं बनी है है ना इसमें जरा मिठास कम है या स्वाद अच्छा नहीं है इसका दूध जरा गड़बड़ है हमारे जीवन उसको कई तरीके से पुराने अनुभवों के आधार पर उसको कंप्यूट करती है और किसी निर्णय पर पूछती थी काम कौन करता है ये बुद्धि करती है ना तो विकल्प देता है मन निर्णय पर पहुंचती है बुद्धि शरीर के हम अपने आप को जितना समझते हैं वह है हमारा अहंकार तो मन बुद्धि अहंकार पुरुष प्रकृति और पांच तन्मात्राएं हमको घेरे होती हैं और इन पांच तन्मात्राओं को रहने के लिए जैसे आपके लिए अगर खाना लाया तो आपको थाली चाहिए कटोरी चाहिए दाल के लिए अलग चावल के लिए अलग सब्जी के लिए अलग ऐसे ही इन पांच तन्मात्राओं को रहने के लिए स्थान चाहिए उन स्थानों का नाम है पंचमहाभूत धरती के धरती है स्थान गंध का गंध के रहने की जगह है धरती स्पर्श को रहने की जगह है वायु शब्द का रहने की जगह है अंतरिक्ष या आकाश स्वाद या जिवा का जो रस है रस को रहने की जगह है जल और रूप यानी जो आंखों से दिखाई देता है आंख से दिखेगा तभी तो मतलब है और रूप ही तो दिखाए रूप का मतलब क्या होता है बाउंड्री सब कुछ दिखाई देता है सिर्फ बाउंड्री ही दिखाई देती है उस बाउंड्री पर हम आधार आरोपित कर लेते हैं एक रूप आरोपित कर लेते हैं सचमुच में हमको सीमाएं दिखाई देती है। तो वो सीमाओं से हम अनुमान लगाते हैं कि यह पुरुष है यह दरी है यह मोबाइल है हमको वास्तव में आधार बाउंड्रीज दिखाई देती है और वो कहां ठहरती है अग्नि में या तेज बोलते उसको तो शब्द स्पर्श रूप रस रसगन को ठहरने की जगह क्या है धरती वायु आकाश धरती वायु धरती में क्या ठहरती है गन जल में ठहरता है रस वायु में ठहरता है स्पर्श आकाश में ठहरता है शब्द और जल में ठहरता है रस शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये पांच तन्मात्राएं हैं और इनको ठहरने के जो स्थान है वो है पांच महाभूत इसलिए इस तरह पांच महाभूतों में सबसे मोटा क्या है धरती उससे कम मोटा क्या है जल उससे कम मोटा क्या है वायु उससे कम मोटा क्या है तेज और सबसे कम मोटा क्या है आकाश आकाश सबसे विरल है पृथ्वी सबसे ग्रॉस या सबसे स्थूल है तो कहां से चले थे अपन और कहां पहुंचे सबसे मोटी चीज पे। जो जितना विरल है उतना व्यापक है एक बात ये भी अपनों को यहां शिवशास्त्र पढ़ना शुरू करें उसके पहले समझ लेना जाऊंगे जो जितना विरल है वो उतना व्यापक है जो जितना स्थूल है वो उतना सीमित है धरती इतनी सी है चंद्रमा इतना सा है सूरज इतना सा है आकाश बहुत बड़ा है आकाश सबसे विरल है इसलिए बहुत बड़ा है और आकाश से विरल कौन है हमारी चेतना जिसको हम चैतन्य बोलते हैं, वो उससे भी बड़ा है क्योंकि उस चैतन्य के अंदर ये सब समाय हैं। सबसे विरल है चैतन्य उसको उपनिषद में बोलते हैं ब्रह्म और कहते हैं कि वो बिना पैर के चलता है और तेजी से तेजी से तेज दौड़ने वाले से भी पहले पहुंच जाता है क्योंकि तुम जहां पहुंचोगे वो पहले ही तो है वहां पे और बिना पैर के चलता है क्योंकि उसको पैर की जगह पैर से किसको चलना पड़ता है जो सीमित जगह में रहता है वह असीम को पेरों की जरूरत नहीं होती फिर तुम्हें तो भगवान हमको दिखाई क्यों नहीं देता है ब्रह्म तुम कहते हो सिद्ध करो हमको तो दिखता ही नहीं कभी वो क्यों नहीं दिखता है वो इसलिए नहीं दिखता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है हमारे तेज से हम आंखों से सिर्फ वो चीज देख सकते हैं जिसकी सीमा है। एक मोबाइल की सीमा है एक पुरुष की सीमा है एक कुत्ते की बिल्ली की सीमा है एक दरी की सीमा है किताब की सीमा है। हर वस्तु जो हमको दिखाई देती उसकी सीमा है और वह सीमाएं ही हमको दिखाई देती भिन्नता दिखाई देती यहां तक किताब है और अब यहां किताब नहीं है इसलिए किताब दिख रही है और सब जगह अगर किताब होती तो हमको नहीं दिखाई देती यहां पर तक किताब है और उसके बाद किताब नहीं है दरी वहां तक बिछी बस उसके बाद दरी नहीं है इसलिए हमको दरी दिखाई देती अन्यथा दरी दिखाई नहीं देती। हमको सिर्फ सीमाएं दिखाई देती इसलिए जो ससीम है वो हमारी इंद्रिय कम में है जो असीम है वह हमारी इंद्रियों से परे है इंद्रिय में वही है जो ससीम है जिसकी सीमा है चाहे आंख फिर प्रतीक नाक हो जबान हो कान हो हर से जो कुछ जानकारी मिलती है वह सीमित जानकारी मिलती है, असीम जानकारी कभी नहीं मिलती असीम जानकारी मिल नहीं सकती एक आवाज है जो सतत आती है वो कान नहीं सुन पाया एक आवाज आके रुक जाती है वो हमको सुनाई देती है। मैं अ बोलूंगा और अ के बाद में आ बोलूंगा और आ के बाद में वो बोलूंगा तुम तो कह अच्छा मेरे को आओ करके बुलाया मैं आ लगत बोलूंगा तो आप कुछ भी नहीं सकता और अगर ऐसा कोई शब्द हो जो सतत हमारे कान में आता है तो उसका हमारे लिए कोई मीनिंग नहीं हम नहीं समझ पाते उसको ये वायु है इसमें हम सांस ले रहे हैं हमको इसमें ब्रह्म की गंध आ रही है पर आपको महसूस हो रही नहीं हो रही क्यों कि वह सतत आ रही जैसे ही हमको गुलाब का फूल रखेंगे उसकी गंध महसूस होगी क्योंकि एक परिवर्तन ला दिया उसने वह परिवर्तन ही महसूस हमको सीमाएं ही महसूस थी हमारे कान में आंख में या किसी भी इंद्रिय में एक ही खासियत है कि मात्र सीमाओं को पकड़ती सीमाओं से बाहर कुछ नहीं पकड़ सकते असीम को कभी नहीं पकड़ सकती तो ये बात पूरी ध्यान रखना ये लायक है संसार बना किसी एक केंद्र से इतना बड़ा विस्तार हुआ जैसे छतरी खुलती है एकदम फैल जाती है और वापस जब काम हो जाता है हमारा बरसात बन जाता फिर सिकुड़ जाती है। इसी तरह ये ब्रह्मांड एक बिंदु से बना और इतना बड़ा हो गया और वापस जब उसका मन होगा चेतना का चेतन वापस उसमें समा जाएगा जिससे से ये निकला है उसमें समाने में कोई दिक्कत ही नहीं है ये सारी किताबें अपने अलमारी में से निकाली तो वापस अलमारी में रख ही सकते हैं है उसमें जगह उतनी एक बिंदु स्वरूप चैतन्य से अगर ये समस्त ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है तो उसी बिंदु स्वरूप चैतन्य में सारा ब्रह्मांड समा सकता है शक्ति को रहने के लिए डायमेंशंस की जरूरत नहीं होती वो शून्य आयाम में भी रह सकती है, और इसीलिए शिव और शक्ति हमको कभी दिखाई नहीं देते। एक केंद्र की तरह है एक चक्र है जो संसार बना है उसका एक केंद्र है आपने कभी पहिया के केंद्र को देखना सचमुच में हम केंद्र को नहीं देखते हम केंद्र को देख ही नहीं सकते हम चक्र को देख के का कि केंद्र का अनुमान लगाते हैं कि केंद्र यहां होना चाहिए केंद्र कभी दिखाई नहीं देता वो दिखाई दे भी नहीं सकता क्योंकि वो शून्य आया मैं कैसे दिखाई देगा हमको सिर्फ सीमाएं दिखाई देती शून्य की कोई सीमा होती ही नहीं जैसे की नहीं होती ऐसे शून्य की भी नहीं होती तो इसलिए शून्य के सीमा नहीं हो इसलिए कभी शून्य दिखाई देता नहीं है इसलिए केंद्र दिखाई देता नहीं है और वो पूरा स्थिर रहता है वही है शिव शिव की परिभाषा है जो इस ब्रह्मांड के केंद्र में है। ब्रह्मांड कितना भी तेजी से घूम रहा है इतनी हलचल विस्फोट हो रहे हैं आवाज आ रही कितनी कुछ गतिविधि चल रही है लेकिन वो सबको धारने के बाद भी वो निश्चल बैठा हो उसमें कोई हलचल नहीं वो दिखाई भी नहीं देता है और एविडेंट है कोई ऐसा चक्र हो सकता है जिसका केंद्र हो ही नहीं हो ही नहीं सकता अगर चक्र है तो केंद्र स्वयं सिद्ध है उसका केंद्र होगा ही चाहे ना दिखे पर केंद्र तो है सिर्फ ब्रह्मांड है उसका एक केंद्र है उसी केंद्र से वो सब कुछ निकला है और जब उस केंद्र से निकला है तो केंद्र ने जब बनाया तो किसी को ठेका थोड़ी दिया बनाने का कि भैया रेत बुलवा लो रेत से यह बना दो कि जाओ पानी बुलवा लो उसे अपन समुद्र बना देंगे उसने अपने आप को इन रूपों में डाला जिसे आज अगर आपको रामलीला करना हो तो राम जी को बुलाने थोड़े जाएंगे हम राम का रूप धर लेंगे एक जना रावण का रूप धर लेगा हैं तो हम लोग ही पांच जने सात जने रामलीला करने वाले और हम ही सब बन जाएंगे विभीषण भी बन जाएंगे लक्ष्मण भी बन जाएंगे सब बन जाएंगे तो इसी तरह से उसने अपने आप को इन भिन्न भिन्न रूपों में ढाला अपने आप से बनाया क्योंकि बनाने के लिए मटेरियल था क्या वहां पे उसके पास जब ब्रह्मांड था ही नहीं तो उसके पास मटेरियल कहां से आएगा उसने अपने आप को मटेरियल रूप में डाला, अंतरिक्ष भी उससे बना समय भी उससे बना अंतरिक्ष और समय दोनों एक साथ ही बनते अकेला रही नहीं सकता दोनों से एक चीज तो अंतरिक्ष समय पदार्थ सब कुछ उसने अपने आप से बनाया जब उसी से सब कुछ बना है तो ये जो दिखाई दे रहा वो क्या है वही है वो मतलब परम शिव परम सत्ता ईश्वर भगवान जो भी कहो उसी से सब बना है इसलिए वही है और कुछ भी नहीं अब हम कहते हैं कि हमको वो क्यों नहीं दिखाई देता है जब वही है तो फिर तो दिखना चाहिए ना वो इसलिए नहीं दिखाई देता है कि हम हमारी आंखों के पास उसने पट्टी बांध दी उसने अपने आप के ऊपर पट्टी बांध दी उसने हमारी आंखों में हम उससे अलग नहीं है हम भी वही तो हैं क्योंकि हम भी उसी रचना के हिस्से हैं लेकिन हमारे आंख आग के आगे कला विद्या राग काल नियति नाम की पांच पट्टियां हैं जिसके द्वारा हम अपने आप के परिचय भूल गए हम भूल गए हैं कि हम शिव हैं क्यों क्या हम शिव की तरह ये संसार बनाने में अक्षम महसूस करते हैं हम करने की शक्ति सीमित होगी करते हैं हम थोड़ा बहुत उतना नहीं बहुत थोड़ा सा हम भूल गए हैं कि हम शिव थे और सब कुछ कर सकते थे लेकिन अब हम थोड़ा सा कर सकते हैं किसका नाम है कला एक विद्या हम सब कुछ जानते थे क्योंकि बहुत वर्तमान और भविष्य नाम की कोई चीज नहीं थी क्योंकि समय था ही नहीं वह अकाल था इसलिए उसके अंदर सब समाया हुआ था अब हम भूल गए हैं कि परसों के दिन हमने क्या खाना खाया था और हम ये मालूम ही नहीं आ कल क्या खाएंगे या खाएंगे भी कि नहीं खाएंगे ये नहीं मालूम तो हमको भविष्य और वर्तमान वर्तमान की भी ठीक से जानकारी नहीं मेरे पीछे कौन खड़ा है ये भी नहीं मेरे को मालूम इसलिए हमारी जानकारी सीमित है तो विद्या नाम के कंचुक से हमारी जानकारी सीमित हो गई कला नाम की कंचुक से हमारी करने की क्षमता सीमित हो गई राग के द्वारा हम रागी बन गए मेरे को यह चाहिए वो चाहिए क्योंकि शिव ही है सब कुछ तो फिर शिव को शिव क्या चाहिए कभी यह हाथ बोलता है कि मेरे को ये उंगली चाहिए बोले है तो सही और क्या चाहिए उंगली इसमें क्योंकि शिव को शिव थोड़े चाहिए क्या इसलिए शिव को जब शिव नहीं चाहिए तो फिर राग आर्टिफिशियल है वासना नकली है ये हमारा ऊपर से थोपा गया एक जबरदस्ती का आरोप है क्योंकि राग कुछ होता ही नहीं लेकिन हम कहते हैं नहीं हमको तो ये चाहिए अभी तो हमारा मन नहीं भरा अभी तो हमको यह भी चाहिए और हमारा मन कभी भी नहीं भरता राग का मतलब होता है वासना इच्छा आपको कुछ चाहिए चाहे वो रुपया चाहिए चाहे कपड़े चाहिए मकान चाहिए कुछ भी चाहिए संसार में लेकिन सत्य यह है कि वो राग में कभी भी संतुष्टि नहीं आती और संतुष्टि एक क्षण के लिए आती है और फिर नई राग पैदा हो जाती एक क्षण आता है संतुष्टि का और उस संतुष्टि के क्षण सचमुच में हृदय में ईश्वर का दर्शन होता है परम शिव का दर्शन होता है संतुष्टि के क्षण पर वो कोई सा भी संतुष्टि हो भोजन करने की संतुष्टि हो संगीत की संतुष्टि हो या कोई रचना करने की संतुष्टि हो चाहे किसी का कल्याण करने की संतुष्टि हो चाहे हम कोई भी अपने रुचि का काम करें उससे संतुष्टि हो तो कोई भी संतुष्टि होती है हालांकि क्षणभर ठहरती है लेकिन वह संतुष्टि है प्रतिबिंब हमारे शिव स्वरूपता का शिव स्वरूपता की झलक दिखाई देती क्षणभर के लिए कोई सी भी संतुष्टि में तो वो हमारा शिव स्वरूपता का मूल भाव है लेकिन हम फिर वापस माया के भाव में आ जाते क्षण भर के लिए संतुष्टि आती है और फिर लंबे समय के लिए रागी बन जाते इसलिए क्या कहते हैं संत लोग कि बाय डिफॉल्ट हम दुखी है सचमुच में हम इस संसार में जब तक इस जीव भाव में है तब तक हम दुख हमारा स्थायी भाव है और सुख क्षणिक है सुख के लिए प्रयास करना पड़ता है कोशिश करना पड़ती है उद्यम करना पड़ता है बड़े मुश्किल से सुख मिलता है भाग भाग के लाओ इतना सा पकड़ में आता है और जैसे आता है वो बहुत मजा देता है संतुष्टि देता है लेकिन मालूम पड़ता है यार रे गया हाथ से वापस फिर संतुष्टि खत्म इसी का नाम है राग इसलिए महात्मा बुद्ध कहते थे कि वासना दुष्पूर है उनके महावाक्यों में एक वाक्य है कि वासना दुष्पूर है कैसा ऐसा खड्डा है जिसमें कितना भी डालो फिर भूखा पैसा रहता है तो यह कला विद्या राग काल के द्वारा हम समय में बंधे हैं भविष्य और भूत में नहीं जान सकते वर्तमान काल में बांध दिए गए और नियति के द्वारा ये पांचवा कंचू की नियति तो कला विद्या राग काल नियति ये पांच हमारी सीमाएं हैं नियति के द्वारा हम एक शरीर के अंदर बांध दिए गए आप इस शरीर से बाहर नहीं आ सकते आपका वास्तविक परिचय आपकी चेतना है लेकिन वो चेतना शरीर के बाहर नहीं आ पाती आप अगर महेश्वर में हो तो इंदौर में नहीं और इंदौर में हो तो महेश्वर में नहीं रह सकते जबकि शिव व्यापक है आपकी शिव स्वरूपता व्यापक है इसलिए आपके पांच सीमांकन कर दिए गए कला विद्या राग काल नियति के द्वारा और इन पांच सीमाओं के द्वारा आप शिव से जीव बना दिए गए अगर आप कभी तुलना करो कि हमारे भगवान की क्या कल्पना है भगवान कौन है, कैसा होगा परशु कैसा होगा और आप कैसे हो तो दोनों के बीच में पांच फर्क से ज्यादा छठा फर्क कोई है ही नहीं वो सब कर सकता है आप इतना सा कर सकते हो वो सब जानता है तुम इतना सा जानते हो वो पूर्ण संतुष्ट है वो आप हमेशा असंतुष्ट हो वह सब कालों का बादशाह है त्रिकालदर्शी जिसको महाकाल बोलते हैं तुम एक छोटे से काल में छिपे हो और वह व्यापक है और तुम सीमित हो इससे अलग कोई हो तो बताओ सब ऋषियों ने अत्यंत चिंतन मनन के बाद तय किया कि पांच ही ऐसे परिवर्तन हैं जो शिव में और तुम में फर्क लाते और मजेदार बात यह है कि वो पांचों चीजें पूरी तरह से गई नहीं है आपका मूल स्वय जान सकता है शिव बहुत कुछ कर सकता है लेकिन आप भी कुछ कर सकते हो करने की स्वतंत्रता शिव करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है उसकी स्वतंत्रता में कोई रोक लगा ही नहीं सकता क्योंकि उसके साथ कोई है ही नहीं तो रोक कौन लगाएगा वाकला ये है तो उसको रोक लगाने वाला कौन है तुम भी स्वतंत्र हो हालांकि रोक लगाने वाले बहुत हैं लेकिन आपकी स्वतंत्रता पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है सीमित स्वतंत्रता आपकी मर्जी आए तो हाथ ऊंचा करो मर्जी आयत तो मत करो इतनी स्वतंत्रता तो है मर्जी आए तो अगली बार आना मर्जी आह मत आना इतनी स्वतंत्रता तो है इसलिए क्षण क्षण आपको स्वतंत्रता मिलती है लेकिन पूर्ण स्वतंत्र नहीं है आपके पास वो पूर्ण स्वातंत्र सिर्फ परशु के पास है या वो योगी के पास है जो परशु बन गया है परशु में विलीन हो गया है परशु में विलीन होने के पास योगी का व्यक्तिगत तो अस्तित्व समाप्त हो गया वो शिव ही बन गया इसलिए हम ये कह सकते हैं कि शिव के पास ही परम स्वातंत्र है और हम सबके पास एक सीमित स्वातंत्र है और उसी सीमित स्वातंत्र से हम जो कुछ करते हैं इस अहंता के साथ कि मैं हूं वह हमको कारमल में बांध देता है जिसे मैंने बोला ये मैं हूं अब इसको मजा चखा देता हूं इसने मेरे पैसे चुराए थे मैं अब इसकी बारह बजाता हूं है ना इस तरह से जब हम जो कोई भी कर्म करते हैं वो कर्म हमारे फल देने के लिए हमारे पीछे पीछे भागता है और जब तक वो फल नहीं दे देता जब तक चाहे कितने जन्म ले लो वो पीछे नहीं छोड़ता वो हमारा हार्ड डिस्क के ऊपर लिखा जाता है और हार्ड डिस्क को फार्मेट करने का नाम है ज्ञान मार्ग उस हार्ड डिस्क पे जो कुछ भी लिखा है अच्छे कर्म बुरे कर्म हम कई बार कहते ना कंप्यूटर करप्ट हो गया इसमें बहुत सारे वायरस घुस गए, बारह बजाओ उसकी क्लियर करो इसको है ना कोई डाटा वाटा नहीं संभालना इसमें से इसको अपन फॉर्मेट कर दो तो नया कंप्यूटर चीज फर्स्ट क्लास हो जा और उसी का नाम है ज्ञान मार्ग तो ज्ञान मार्ग जी अद्वैत दर्शन आपके समस्त कर्मों को नष्ट करता है अच्छे बुरे क्यों अच्छे कर्म करने के लिए भी आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा और उस जन्म में फिर बुरे कर्मों भी करोगे उनके लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा हो सकता है फिर अच्छे कर्म करो उसको फल पाने के लिए फिर जन्म लेना तो ये जन्मों का सिलसिला कब खत्म होगा मां के गर्भ में आना कब बंद होगा तभी बंद होगा जब आपकी बैलेंस शीट जीरो हो जाएगी किसी कंप्यूटर की हार्ड डिस्क को जब फॉर्मेट कर दे जाओ पूरा पोछा लग जाता है फिर उसके बाद में उससे हम तब तक कोई काम नहीं ले सकता जब तक उसमें कुछ हम ऑपरेटिव सिस्टम लोड नहीं करते इस तरह हम जब हमारी हार्ड डिस्क को कंप्लीटली वाइप ऑफ कर दें तो अगला जन्म हमारा नहीं होगा क्योंकि अगला जन्म होता ही इसलिए है कि हमारे कुछ फल पाना बाकी रहेगा हमने वर्तमान जन्म में कुछ काम किया उनका फल पाना बाकी रहा या और कई जन्मों के संचित कर्म है जिनका अभी तक हमने फल नहीं पाया है उनका पाना बाकी रहे जैसे कोई ऐसा है कर्म जो कुत्ता बनेंगे जब ही भोग पाएंगे वर्तमान में कुछ अच्छे कर्मों से इंसान बन गया तो वो जो कुत्ता बनना बाकी है वो तो बाकी है इसी इंसानी जन्म में तो भोग ही नहीं सकता, वो कुत्ते वाला काम तो भोग ही नहीं सकता इसलिए वो तो बाकी है तो वो अगले जन्म में बाद में कुत्ता बनेंगे जब भोगे लेकिन इस जन्म में यह बात की संभावना है कि अब हमको ना तो कोई कुत्ता बनना ना फिर से कहीं आदमी बनना ना कहीं हमारे कोई और जन्म लेना हम अपने हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर देते खत्म कर देते हमारे अब तक के जो लिखे जोखे हैं उन सबको हम नष्ट कर सकते तो ये नष्ट करना कब संभव है जब हम इस संसार को जान लें समझ लें और अपनी सीमाओं के बाहर आ जाए हम अपनी व्यक्तिगत पहचान को मिटा दें और उस विशाल पहचान के साथ एक हो जाए हम हमारे जो अहंकार व्यक्तिगत अहंकार है जिसको मन बुद्धि अहंकार में अहंकार समझा था उस अहंकार को इस शरीर से तो हमारी जो जीव अहंता है देह अहंता है इस शरीर को हम मानते हैं अपना और इसके बाहर मानते हैं पराया उसको भूल के सब कुछ मेरा विकास है ऐसा समझने लगे उसको बोलते हैं विश्व अहंता या विश्वात्मा तो हम जब विश्व अहंता हो हमने सब कुछ को अपना ही विकास समझे कम से कम अपने कोर में हृदय में अंदर से अंदर में इस बात का दृढ़ विश्वास हो कि जो कुछ है वो मेरे अपनी चेतना के विकास है मुझसे भिन्न कोई भी फिर क्या होगा जो संसार में कर्म करोगे आप करने ही पड़ेंगे पढ़ाई भी करोगे पास भी होगे फेल भी होगे, नौकरी भी लगेगी निकाले भी जाओगे किसी सबऑर्डिनेट से लड़ाई भी करोगे उसको भी निकालोगे अगर कोई आपको अफसर बना दे तो कोई निर्णय भी लोगे अगर जज बना दे तो किसी को सजा भी दोगे लेकिन यह सब चीजें आपको फिर बंधन में नहीं डालेगी क्योंकि आपने अपनी अहंता को इस शरीर से बाहर निकाल के विश्व में फैला दिया उसके बाद आपके किए गए कर्मों का आगामी कर्म बोला जाता है और वो कर्म आपके बंधन कारक नहीं होते वो कर्म आपके जीवन में मात्र जीवन यापन के लिए किए गए कर्म होते हैं आपको वो फिर बंधन कारक नहीं होता क्योंकि उस वक्त आप अनबायस्ड होते हो अनबायस्ड का मतलब होता है आप पक्षपाती नहीं होते आपके हृदय के अंदर सबके प्रति समान भाव होता है आप उस समय डिसइंटरेस्टेड होते हो जैसे आप एक मेज देख रहे हो मेज देखने का आनंद लो कुछ बड़े ही नहीं लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीतती या इंडिया जीतती इसकी कोई टेंशन नहीं मेरे को मैं तो अच्छा क्रिकेट का प्रेमी हूं तो उसके लिए आनंद ही आनंद है अगर कोई अच्छा क्रिकेट खेला जाएगा चाहे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी खेले चाहे इंडियन उसमें दोनों में आनंद है और जहां तुम बायस्ड हो तो कपड़े फाड़ने लग जाओगे इंडियन टीम हारेगी तो, तो बायस्ड है या इंटरेस्टेड हैं किसी एक चीज में तो हम कर्मफल के भागी बनते लेकिन जब हम अनबायस्ड हैं डिस हैं उस समय हम किसी कर्म फल के भागी नहीं होते तो हम जीवन जीने का एक तरीका सीखते हैं एक जीवन जीने की यहां कला सीखते हैं जिसमें हम ये समझते हैं कि हम जिंदगी को कैसे जिए और हम उस धर्म को कैसे अंदर पालें ना तो उसको जीवान पर पालना ना हाथ पांव पर लेकिन उसको अंदर पालें और सचमुच में उस धर्म को जब हम अंदर अपने अंदर के अंदर भी पालते हैं तो उसकी महक संसार में फैलती है। जो आपके पास आके बैठेगा मैंने, वो प्रसन्नता से भर जाएगा आनंद से भर जाएगा क्योंकि उस महक से अछूता नहीं रह सकता आपके पास आके बैठेगा उसका मन अपने आप प्रसन्न हो जाएगा उसके प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे क्योंकि उसके आसपास एक प्रभा विकसित हो जाएगा क्योंकि आपके हृदय के अंदर के अंदर आपने अद्वैत शासन स्थिर कर लिया आपकी जैसे इनने बात बताई थी वल्लभ भैया ने कि आप एकदम जमीन में नहीं गड़ जाते ना आसमान में नहीं उड़ जाते सत्य आज भी कोई बुरी बात होगी दुख तो होगा क्यों कि हमने अद्वैत को पूरी तरह से मजबूत नहीं करा कुछ अच्छी बात होगी थोड़ा तो मन उछलेगा क्योंकि अभी हमने अद्वैत को हृदय में पूरी तरह से मजबूत नहीं करा लेकिन जिस दिन पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा उस वक्त हमारे चेहरे पर एक आनंद की मुस्कुराहट सदा रहेगी हर परिस्थिति में क्योंकि वो हमारा मूल स्वभाव है आनंद मूल स्वभाव क्यों है वो स्वातंत्र शक्ति है शिव के पास जिसका कोई विरोध नहीं है तो आनंद ही आनंद में उसके आनंद को आंच लगती ही नहीं उसके आनंद में कोई बाधा आती नहीं वो हमारा मूल स्वभाव है तो उस मूल स्वभाव में जब हम जिएंगे तो उस आनंद ही आनंद के साथ जाएंगे उसमें आनंद में कोई रोक हो ही नहीं सकती तो अगली बार अपन यह पढ़ेंगे कि इसमें तीन विद्याएं हैं श्याम्बोपाय शाक्त तो पाए और आण पाए तो इन तीन का कंपेरिजन पढ़ेंगे कि तीन की तुलना करेंगे ये क्या है इन तीनों में कंपेरेटिव स्टडी करेंगे उसके बाद फिर हम शिवशास्त्र पढ़ना शुरू करेंगे पहले हम कंपेरेटिव स्टडी करेंगे कि इन तीनों में क्या फर्क है मूल फर्क क्या है क्योंकि मूल जानेंगे ना तीनों को सामने रखेंगे और फिर एक एक को पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग लगातार तुलना करता चलेगा अगर हम तीनों को एक साथ नहीं रखेंगे तो हमारा दिमाग एक पढ़ेगा फिर कुछ समझ में आएगा दूसरा पढ़ेगा फिर समझ नहीं पाएगा कि इनमें क्या फर्क है तीन क्यों एक ही क्यों नहीं ये किसके लिए मेरे लिए कौन सा ऐसे प्रश्न हमको अनुत्तरित रहे इसलिए हम चाहते हैं कि इन तीनों को पढ़ें एक एक करके शाम्भूपाय पढ़ेंगे फिर शाक्तोपाय पढ़ेंगे फिर आणु पढ़ेंगे और शाम्भूपाय सर्वोच्च है जो बताता है कि हमको कहां जाना है फिर उसके नीचे है शाक्त तो पाए जो बताएगा हम कहां हैं या वो बताएगा आणोपाए कि क्या हम उससे भी नीचे हैं हम जहां कहीं भी हैं संसार में चाहे नाली में पड़े हैं चाहे मंदिर में सोए हैं चाहे आश्रम में खड़े हैं कहीं से भी एक रास्ता है जो केंद्र तक जाता है क्योंकि उसी केंद्र से ही निकला है तो केंद्र तक जाने का रास्ता तो है ऐसा हो ही नहीं सकता है अगर मैं घर से आया हूं तो कोई ना कोई तो रास्ता है जो वापस मुझे घर ले जाएगा उसी घर की हमको खोज करना है और उसी रास्ते पे चलना है तो घर पहुंच जाएंगे अभी हम घर में नहीं है हम घर से बाहर है एक्सेंट्रिक है सेंटर से दूर है खसके हुए हैं अभी हम वापस अपनी जगह पर आना चाहते तो अपनी जगह पर आने का मतलब है हम जब जगह पर जाएंगे फिर क्या होंगे स्वस्थ हो जाएंगे अभी हम अस्वस्थ हैं स्व स्थित नहीं हैं हम अपनी जगह पे नहीं है। हम हैं हम जगह से बाहर हैं इसलिए हम अस्वस्थ हैं अस्वस्थ होने से हम सतत दुखी हैं बाई डिफॉल्ट दुखी हैं जैसे हम स्वस्थ होते हैं हम आनंद से भर जाते हैं और जैसे हमारा महिला भीतर का भीतर स्वस्थ हो जाता है फिर बाहर की बीमारियां हमको कुछ भी नहीं होती हमको कैंसर भी हो जाएगा तो हल्के से मुस्कराते रहेंगे और लाटरी खुल जाएगी तो भी मुस्कराते रहेंगे क्योंकि उस आनंद को तुमसे कोई छीन नहीं सकता वो स्वतंत्र शक्ति का आनंद है उस आनंद का कोई विरोध नहीं तो ये जीने की बहुत बढ़िया कला है पूरी वैज्ञानिक तरीके से हम यहां पर दुनिया को समझते हैं संसार को समझते हैं आध्यात्मिक को समझते हैं इंसान को अपनी जिम्मेदारियों को अपने कर्तव्यों को अपने अधिकारों को सबको समझते हैं इस तरह हम जीने की एक सर्वोच्च कला के विद्यार्थी बन के हम यहां पर अब शिव सूत्र का अध्ययन करना शुरू करेंगे इसका तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे और इसका एक दिशा में अध्ययन भी करेंगे हम तुलना भी करते चलेंगे कि शामोपाय क्या है शप्त तो क्या है आणवोपाय क्या है और इन तीनों के बीच में क्या भेद हैं क्या समानताएं हैं कहां दोनों की सीमाएं एक दूसरे पर ओवरलेप करती हैं है ना और तीन विद्याएं हैं और इन तीनों विद्याओं में तीन का मतलब क्या तीन क्यों इन सबके भी प्रश्न के जवाब मिलते चले गए तो अगली बार से अपन इन तीनों का अध्ययन करना शुरू